क्रियायोगः उद्दीषित योग कतभस्वादेश प्रणिधा क्रिया योग्य अनाक वासना विचिरा प्रतस्था विषय जाला चाशुद्धि आपद नयु सत्ता तपस उपादन यद्यप इस तब का कर व्याख्या करते हुए लिखा गया था हितमिता हित मेध्यासन इसका तात्पर्य यह न समझे कि भोजन से संबंधित ये सर्वेंद्रिय संबंधित है। कोई भी इंद्रिय के द्वारा का जो कोई भी विषय होगा उसमें भी बाजन हित और अहित विभाग है कई बार दुर्गंध हितकारी हो जाता है यह मैं सोचिए हमेशा सुगंध हितकारी होगा अस्पताल में क्या है कई प्रकार के दुर्गंध होते हैं, वो भी आपके रोगों को ठीक कर देते हैं इसलिए डिपेंड होता है कि किस अवस्था में आपके लिए कौन सा चीज हित है कौन सा चीज अहित है इसलिए हित और अहित सकल इंद्रियों का विषय में समझना केवल रस इंद्र से तात्पर्य नहीं रूप भी आपके लिए हितकारी कौन सा है किस चीज का दर्शन करने से आपके अध्यात्म में लाभ होगा और किस चीज का दर्शन करने से आपके अध्यात्म में नुकसान होगा यह सोचना है और जिसका लाभ है जिससे लाभ होना भी है उससे भी यह सोचना कितना देर देख रहे सर लाभ होगा ऐसे कर दो फिर ताकि फिर दोबारा तुमके देखने ही ना पड़ जावे तो फायदा क्या आप सूर्य को देख रहे ठीक है सूर्य को देखिए तो आप उसको देखते दे रहो और रामधे हो जाओ बाद दूसरा मूर्ति का भी दर्शन ना हो भगवान की क्या फायदा दर्शन का वह भी अहित दर्शन ही हो गया है तो आध्यात्मिक लाभ सूर्य का दर्शन करना और अर्घ्य देना लाभ तो है आध्यात्मिक दृष्टि कौन से हित हो तो अभी उसमें भी अति सर्वत्र वर्जित कोई भी चीज हित भी, भी हो या उसमें अति हो जाए वह अभी हानिकारक हो जाता है रूप हो चाहे हो चाहे गंध हो स्पर्श हो ने? ये सारी चीजों के बारे में हित मित और मिध्यता को समझनी चाहिए चित प्रसादनम मित गम्यते ये तप भी इसलिए अतिक्रम कर नहीं करने का ऐसा तप हो इतनी सीमा से करो अपनी अवकात को पहले समझ लो तुम कितने कर सकते हो एक बार एक व्यक्ति ब्रह्मचारी था मथुरा का अब वो नवरात्र में निर्णय ले लें पानी भी नहीं पियेंगे और नवरात्र पूरा आठ दिन तक तो फिर भी किसी तरह से गाड़ी खिसका लिया उसने लेकिन नवा दिन जब हवन में बैठा रहा हो हवन के ताप के कारण से ऐसा हालत हुआ उसको उसको जब तक तो बैठा सहा कर रहा उसको पता भी नहीं हम सुहा भी कर रहे हैं डाले जा रहा है ऐसा स्थिति हो गया और जैसे उसको परिक्रमा खड़े हो जाओ तो धैर्य से गया तो ऐसे व्रत किस काम का उल्टा यात्री परिक्रमा करके जो और भी होते करना तो कुछ भी नहीं हुआ हो गया वो? पूरा नवरात्र व्रत उसका एक तरफ शारीरिक तप तो हुआ उसका फल तो मिलेगा लेकिन जिसको उदेश करके किया तो था उद्देश्य तो पूरा होने वाला है तीसरे कहते हैं चित्त प्रसाद चित को बाधित न किया जाए भगवान भी कहते मैं तुम्हारे शरीर में हूँ हिसाब से करना नहीं तो मैं हो मुझे परेशानी तकलीफ दे क्या फायदा होगा जिसकी प्रसन्नता के लिए आप व्रत कर रहे हो उसी भी तकलीफ हो जाए तो फायदा क्या उस ऐसी सेवा का कोई फायदा नहीं है ऐसी पैर दबा दे पैर टूट गया <laughs> तो फैर दिन का लाभ क्या है सेवा करो तो आकल भी लगाना पड़ता है ना उसमें भी। इसे कर चित्त का प्रसादन हो और लेन आबाद मानो ऐसा जो तप उसी को अनेना आसेव्याम ये तरह विक्षित चित्त वाले जो होते हैं विक्षिप्त चित्त वाले जो होते हैं उनके लिए ऐसी ही तप का सेवन करनी चाहिए मान्य थे स्वाध्याय दूसरे नंबर में आता है दूसरी में कर्मानुसार दूसरे में स्वाध्याय है उसका वर्णन करते स्वाध्याय क्या चीज है मन आचार्य ऐसा ले लेना ऐसे मन्यते जब बोल दिया तो आचार्य लोग ऐसे मानते योगी योगियों को योग साधकों को इसी प्रकार तब करना चाहिए ऐसे आचार्यों की मान्यता है स्वाध्याय प्रणवाद पवित्रांजह मोक्ष शास्त्र अध्ययन व यह प्रणव नहीं प्रणववादी जो श्रुत्युक्त पवित्र मंत्र है जो पावक मंत्र है जिनके जप करने से आपके अंत में शुद्धि की उत्पत्ति होती हो ऐसे मंत्रों का जप का नाम स्वाधी है और मोक्ष शास्त्र अध्ययन वैसे सब शास्त्र पढ़ रहे हैं योग है न्याय है सांख्य वैशिष्ट है मीमांस के वेदांत है यह सब क्या है मोक्ष संबंधी शास्त्र है इनका निरंतर अध्ययन करने का नाम भी स्वाधी आ मोक्ष पर्यंत नित्य स्वाध्याय होना ही चाहिए नियम इनका कई बार कह रहे हैं और तीन बार तप स्वाध्याय है। है और नियमों में है ईश्वर प्रधान तो पहले भी आया एकाग्रक्षित वालों के लिए भी आया एकाग्रक्षित वालों को भी ईश्वर प्रधान करना आवश्यक है निक्षित वालों के लिए जरूरत नहीं है और विक्षितिप्त वालों में उत्कृष्ट कोटि का साधक जो क्रिया योग योग्य है उसे भी ईश्वर प्रदान आवश्यकता है और निकृष्ट कोटि का जो साधक यहाँ पर जो क्रियाओं के समर्थ नहीं है वो अष्टांग तपस्व अध्याय दो जगह पर है और ये दोनों विक्षिप्त चित्त वाले अर्थ विक्षिप्त वालों के लिए भी है इसलिए मोक्षास्त्रों का अध्ययन करते रहेंगे तो ये लाभ है ना कि कम समय मालूम तो ये याद तो रहेगा कि हमारा लक्ष्य क्या है और क्या अखबारों को भी पढ़ते रहोगे तो आप जो बहुत बढ़िया दुनिया के काम में आ जाओगे तो याद रहेगी ना कब कब क्या घटना घटी घटी कौन मारा कब, सब आपको डेट टाइम सब याद रहेगा अब वो तो यहाँ काम क्या है आने, आने वाला चीज है ही नहीं लोग सवेरे सवेरे कई हमने महात्मा भी लगे रहते उधर जो है अखबारों में का प्रासंगिक देखना चाहिए आप शंकराचार्य का मामला है हो रहा है तो इसको देख लिया, है, उतना तो ठीक है है क्या अपना मामला रावण ने लाल पहन के गड़बड़ चिंता का विषय तो, तो बनाएगा ही ना लाल ला। उसने भी तो यही काम किया रावण ने भी लालो तिर चंद्र की सीताकरण कर दिया काल ने भी हनुमान जी को ठगने आ गया था ये तो साधु बन के तो आया था वैराग बन के खूब बढ़िया तिरक तिरक लगा के कीर्तन करते हुए आया हनुमान जी को ठगने के लिए तो इस तरह से आती रहते हैं कालंकाल और कलियुग में तो शायद ज्यादा ही होते होंगे तो इसीलिए थोड़ा सतर्क रहने के लिए इनके जानकारी रखनी पड़ती है क्या उनसे दूर रहने भी जरूरी है ना? उनका पीछे गुम तो गिनेंगे आपको उसी लाइन में फिर ये भी वही होगा इसलिए सब एकजुट हो गए समर्थन में लाइन में खड़े हो रहे हैं नारे लगा रहे हैं संभल के रहना पड़ता तो इसलिए इसीलिए उतने हद तक दो थोड़ा बहुत संसार की ओर जाना पड़ जाता है वाले तो ही है ही वाले की बात हो रही है यहाँ तो सभी वाले ही हैं पहले भी मैंने कह चुका हूँ एकाग्र चित वाले निरुचित वाले तो शायद ही कोई हो यहाँ नहीं सभी सब वाले इसलिए आप लोगों के लिए तो अनिवार्य है गायत्री आदि का जप और मोक्षास्त्र का निरंतर अध्ययन और ईश्वर परिधान सर्व क्रियायाम पर्व गुड़ा ग्रह अर्पणम तत्फल सं्यास हो ईश्वर प्रदान का मतलब क्या परम ईश्वरे सर्व क्रियायाम अर्पण कर्म को ही अर्पण कर दिए तो महान है लेकिन आपका यदि घमंड कर्मों की तो कोई बात नहीं कम से फलों को तो अर्पण कर दो इसलिए वाह कह करके तत्फल संयास होगा भगवान को समस्त कर्मों को अर्पण करने की भी आपकी इच्छा नहीं है शुरू शुरू में कोई बात नहीं कम से फलों को तो अर्पण कर दो उसके बाद धीरे धीरे कर्मार्पण भी हो जाएगा सर्वार्पण हो जाएगा भगवान तो कह देते हैं सबको छोड़ के आ जाओ सर्वधर्मानुपरित्य वहां धर्म यह ना कि आपका अपने हिंदू धर्म को त्याग दी जाओ हार <laughs> तोड़ता नहीं लगाना रहा है मुसलमान धर्म ईसाई धर्म सब धर्मों को छोड़ करके वो थोड़े वहाँ आपकी पुरुषत्व तो धर्म भी है मैं पुरुष हूँ मैं मनुष्य हूँ ये भी सब धर्म है सबको धर्म कोटी में रखा गया है ब्राह्मण हूँ क्षत्रिय हूँ वैश्य हूँ हिंदू हूँ मुसलमान हूँ उतने का त्याग नहीं समझने गए सारी चीज छोड़नी है मनुष्यत्व का भी भान अपने अभिमान को छोड़ना पड़ेगा सर्वाभिमान का, का। उतना तो करने की क्षमता कहाँ है सभी को अपने अपने अच्छे किए वे को तो बड़ा प्रसन्न और अच्छे की जब कोई कह लेता है तो उसने ऐसे अच्छा बहुत तो खुश होते हैं उसका बुरा क्या हो गया याद दिलाते तो, अरे वो तो हो गया हो गया बहादुर क्यों बोलते है उस बात को डांट डे उसको बार, मत बातों। तो बार बार करो अच्छी बात है बार बार आयोजन तो। का आयोजन इसलिए करते है की आवे लोग हमारी प्रशंसा सुना तो बहुत है बहुत कमरे बना दिए बहुत पंखा लगा दिए इतनी सुविधा कर दी इतना अच्छा काम कर दिए बस उसकी प्रशंसा करते रहो भूतों दो भविष्यत भविष्य बोल दो बस प्रसन्न हो जाएंगे यही केले लगे रहते हैं इसलिए भगवान भी इस बात जानते हैं वेद्यास जी कहते इसलिए चलो कर्मार्पण नहीं कर सकोगे कम से कर्म फल को कम से कम कर लेना तत्फल तो सं क्रिया योग कि मैंने इस क्रिया योग का फल क्या विक्षिकित वालों के करना चाहिए विक्षिपचित वालों के करना चाहिए जो कहा तो करके उसको मिलेगा क्या दो बात बनेगी समाधि समाज भावनाथ क्लेश अनुकरणार्थ समाज भावनाथ क्लेश अनुकरणार्थ दो लाभ है भाई समाज की भावना आपके अंदर बढ़ेगी और क्लेशों का धीरे धीरे धीरे सूक्ष्म होते तो वो क्षय हो जाएंगे इनके लिए ये क्रिया योग अनुष्ठे स ही आसे मानस समाधि भाव सक्रिया योग वह क्रिया योग को जो कोई सम्यक प्रकार से अनुष्ठान करेगा आशय मना अनुष्ठाना अनुष्ठीयमान पुरुष को समाधिम भावयति उस व्यक्ति को समाज अवस्था के की उत्पत्ति होने लगती है समाज अवस्था के भावयति का मतलब है अनुभव है किसी ने अनुभावती क्रिया समाज अवस्था के आनंद को अनुभव कराएगा क्लेशांश तनु प्रक्रोती और क्लेशों को प्रकृष्ट रूपेण सूक्ष्मता की ओर ले जाता है अर्थात धीरे, धीरे धीरे धीरे नाश कोई प्राप्त हो जाता है देशांत अनुकरणात पुनः क्लेश क्योंकि एक बार यदि क्लेशों को आपने नष्ट कर डाला तो उन क्लेशों से अनभिभूत होकर के आप अधिकतर व्यक्ति क्लेशों से विभूत है अविद्याग द्वेशनिवेश है ना आपके अविद्या राग द्वेशता और इन पांच क्लेशों के कारण से आप हमेशा दबे हुए रहते हैं कोई ना कोई चीज आपको सताते रहता है और कोई ना सताएता अभिनिवेश अंत वाला है ना वो जरूर सताएगा मृत्यु का भय मृत्यु का भय आपको सदा सता रहा है मर न जाऊं बार अर, ना मरे उसके लिए कुछ कुछ करते रहना पड़ेगा तो मृत्यु भय निश्चित रूप से सता रहा है इन सब का कारण कौन है लेकिन अविद्या कहेंगे अविद्या क्षेत्र पत्र अविद्या मुख्य मामला है इसलिए वो क्लेशों के नाशन पर क्या होता है उन क्लेशों के अगर आप अपराष्ट है अर्थ अनभिभूत होकर के सत्य पुरुष अन्य ख्याति सूक्ष्म प्रज्ञा समाप्ताधिकारा प्रति प्रसवाय कल्पी सत्य और पुरुष की अन्यख्याति बुद्धि और पुरुषत्व का अन्यता जो मिश्रण हो रखता है यह मिश्रण का प्रथम विवेचन हो जाएगा बुद्धि तत्व का आत्ता के साथ में संबंध हो गया बुद्धि रूपी दर्पण में आत्मा के जो चैतन्य की प्रतिबिंब पड़ करके और अहम करके जो जीवा भाव आ गया है वह जीव भाव का जो है प्रख्यान हो जाएगा प्रसंख्यान अर्थात वे ख्याति जगेगी वह सूक्ष्म प्रज्ञा उत्पन्न हो जाएगा जिसको पहले प्रतंबरा प्रज्ञा नाम से कहा गया था वो प्रज्ञा जग जाएगी क्लेशों का सूक्ष्मता को प्राप्त होने पर लेकिन अंत वो प्रज्ञा ऐसी होती जाएगी कि समाप्ताधिकार गुणों की कार्यरम करना अधिकार है समाप्त अधिकार मतलब आवेशम गुण आपके प्रति जात्याभोग नाम कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकेंगे अर्थात प्रति प्रसवाय कल्पे कल्प्यते अर्थात तो प्रलय की ओर जाता है प्रति प्रसम है प्रसमन विधि उत्पत्ति प्रति प्रसम प्रलय इसका विपरीत लाया व कल्पी शत करता अर्थ सर्वस्व लय हो जाएगा और आप अपने स्वर में प्रतिष्ठित हो जाओगे यह महान लाभ है क्रिया योग से प्रश्न टूटता है महाराज भी क्रिया योग में आपने बताया क्लेशों का तनुकरण क्लेशों का परिचय तो दीजिए तब तो समझ में आएगा कि वस्तु को पहचाने बिना बड़ा कि घटा मालूम क्या है? कैसे मालूम होगा आपको कि अमुक बढ़ गया कि गट गया है जब तक आप वस्तु को नहीं पहचानेंगे आपने किसी विदेशी को बुला कितना है घूम तो फिर के मान लो अन्य है आपसे डरता है तो क्या कहेगा वो आज पूछेगा गेहूँ क्या है वो चुपचाप जाएगा घूम फिर के आएगा आप पूछो क्या देख के आया सब कुछ ठीक है बोलेगा <laughs> क्या करे बेचारा अब भाई और आ गया बढ़ गया बढ़ कि घट गया क्या हुआ वो सब ठीक है यही जवाब जब वो जानते नहीं क्यों क्या जान लेता है अमुक चीज का नाम क्यों अरे वीट अच्छा अंग्रेजी पे बोलना पड़ेगा ना अंग्रेजी है वीट वहां पर जो है वो बड़ा की घटा तो हो जाएगा तब तो देखेगा उसे पूछेगा इधर उधर भाई कितना था कल आज कितना है पैसा हुआ क्या वो सब खबर लेकर तब आएगा फिर बोलेगा कि कल के पैसा से घटा है कि लेकिन वस्तु की जानकारी के बिना वस्तु का बढ़ने या घटने का बोध कभी हो नहीं सकता आपको तो तो यहाँ पर भी समझ लीजिए आप ऐसे भी उस्ताद धमको यहाँ पर टकरा गए हैं ना कि उनको बोल दे पोस्ट ऑफिस जाओ तो पता तो है नहीं कहाँ है अरे पूछना तो चाहिए कल से हम तो सोचते शायद जान देखे तो पूछ बाछ करके कर लेगा का काम घूम कर है, है, अच्छा हुआ के बस फोन नंबर भी है पोस्ट मास्टर भी परिचित आदमी है फोन किया मैंने को देखो तो महाराज खुला है कहाँ बंद हुआ <laughs> मैंने तो झूठ तो बोल रहा है तो बंद रहे ऐसे तो ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में। तो जानते हैं नहीं तो, तो लो क्या है वो फिर कहो तो बंदे की खुला है, है? ही बोल दिया। तो ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा यदि आप क्लेश कर रहे हैं है, है। पता नहीं साधना करने से आपका क्लेश घट रहे की बढ़ रहे की क्या हो रहा है आप कैसे जानोगे आप साधना कर रहे हैं केवल तो पता ही नहीं कुछ भी क्या हो रहा है भीतर तो फायदा नहीं है ना इसलिए कह रहे हैं अतः कौन है? और कितने हैं बताइए। ताकि उनको हम पहचान लें। तो फिर उसी हिसाब से अपना सोच समझ सकते हैं जब साधना करते हैं भीतर में ये बढ़ रहे हैं कि घट रहे है? क्या हो रहा है तो कौन कौन है अविद्यागत वेशा विवेशाहा पंच क्लेश के जवाब पांच है वो कौन कौन है वो अविद्या अस्विता राग द्वेष द्वेश अभिनवेश पांच क्लेश है इनका नाम क्लेश क्यों रखा है अच्छा नाम ढूंढते कोई लोग देखा थे नामकरणी करना है चीजें तो अच्छा नाम होनी चाहिए अब हमने क्लेश नाम रख दिया इतनी क्लिष्ट नाम है नामे क्लिष्ट है क्लेश क्यों है क्या कारण ऐसा है इस धातु का अर्थ सब घट रहा है क्लिश्यंती कर्म तत्फल प्रवर्तका सत पुरुष दुखम आकुली इति क्लेशा क्लिश्य कर्म तत्फल प्रवर्तका सतखम इति क्लेशा कर्म और कर्म के प्रवर्तक होकर के ये सदा पुरुष को दुख ही देने के कारण नाम क्लेश क्लेश पंच विपर्या इसलिए ऐसा भ्रांति रूपयी है ये पांच का पांचों क्या है आतत हो गया जिसमें आपका राग है वो भी एक ने एक दिन द्वेषाकार बन जाता है जिसमें आपका देश है द्वेष है उसमें भी मान ले एक ने आपको राग करनी पड़ जाती और ये तो आप देखिए राजनीति में तो बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है नहीं लोगों को भी अनुभव में आता है आज आपका जो मित्र है कुछ समय के बाद वो शत्रु हो जाता है उसको देखना भी चाहेंगे आप जो आपको इतना साथ दिया प्रेम हुआ सब कुछ एक दूसरे को सहयोग देते रहे और एक कोई मामले खटपट हुआ नहीं बस उसके पीछा पड़ गए आप। में कैसे जिएगा नहीं रहना चाहिए रिश्केश के अंदर भगा हुआ अरे भाई पूरी रिश्ते ठेकेदार हो गए तुम अरे तुम्हारे आश्रम छोड़ के चला गया तो कोई आश्रम में रह रहा है रहने दो ना वहां पर वहां से भगाने के क्यूँ समझ में नहीं आती लोगों की अकल। और साधु लोगों के अंदर इजादा हो रहा है, है। तो उससे रिक्त तो कुछ नहीं करते और यहाँ ऐसा नहीं ऋषिकेश में ही नहीं होनी चाहिए क्यों यहाँ से निकल गया तो यहाँ पूरे ही निकल जाना चाहिए अपने आश्रम से ही नहीं निकलना ऐसा हट है यहाँ अब पहले वही व्यक्ति उनका आपदा अत्यंत प्रिय था जब तो उनका सेवा करता था उनका काम करता था उनके आश्रम में था तो बहुत प्रिय था सबसे बढ़िया महात्मा वही था और अब सबसे घटिया महात्मा हो गया निकलते ही बराबर इसे साधुत्व और असाधुत्व का लक्षण ही बिगाड़ दिया लोगों ने स्वानुकूलतम साधुत्म स्व प्रतिकूल व साधुत्व जो अपने रहे वह सब साधु है हमारे प्रतिकूल हो जाए वो सब आसाध ये लक्षण कर दिया लोगों ने चित्र मठ मठादी दिख रहा है जिनके प्रति उनके राग अभी है कल भरोसा नहीं कब उनके अंदर उनके प्रति द्वेष चल जाए जैसे अतस्विन तदबुद्धि हो रहे वास्तव में राग ना द्वेष का विषय है ये संसार लेकिन राग द्वेष कर बैठे है इसे विपरी भ्रांति ज्ञान है सब भ्रांति माता यहां गया कहना है कि पंच क्लेश है विपर्य पांचवास विपर्य है, है कहा था ना विपर्य क्या बुद्धि का नाम है है ही विपर्य है राज्य में सर्व बुद्धि होना विपर्य अराग विषय में राग हो जाना अद्वेष के विषय में द्वेश हो जाना अनस्मिता के विषय में अस्मिता हो जाना अनिवेश का विषय में अभिनिवेश हो जाना आप मरने वाले हो नहीं अभिनेश हो रहे मैं मरूंगा डर रहे मृत्यु किसका होना है आपका थोड़े शरीर का होना है आप अपनी ही मृत्यु मान करके डरते हैं यह भी अत तो बुद्धि हुआ राग रागवेश तो है ही है अस्मिता भी आपके अपने अस्मिता अभी थोड़ी उत्पन्न हो रखी है आप तो सदा है अस्तित्व वो उपलब्ध है नित्य शुद्ध तो बुद्धिमुक्त स्वरूप है अस्तित्व सदा आपकी आपकी सत्ता से इन सबको सत्ता मिल रहा है और फिर भी यार समझ रहे हैं मैं हूं और बाकि मर जा कोई बात नहीं नहीं मरना चाहिए मैं सजा बने रहना चाहिए एक बार एक ने युद्ध होने लगा तो पाकिस्तान के सब बोलने लगा भाई बम गिरेगा सब ब्लैकआउट कर रहे कहते तो तो गिरने जो क्या आपत्ति है अरे क्यों मर जाएंगे अरे गिरेगा मार्केट में नहीं गिरेगा हमारे यहां तो नहीं गिरेगा वो लोग ज्यादा जहां होते वहां मारते हैं तो वहां गिरेगा तो हम तो बच जाएंगे मान लो यही गिर जाए अरे आप में तो गिरेगा मैं बाहर बैठा रहूंगा बताइए तो अकल कहा है बहुत अंत में विवेक आएगा जब शरीर पर गिरेगा तो क्या होगा तीसरे कहते यहाँ पर ये सब क्या विपर्य ही है समझो विपर्य की व्याख्या हो रहा है एक तरह से ते चंदमाना गुणाधिकारण दड़यंती परिणामम च अवस्थापयती कार्य कारण स्रोत स्रोत उन्नमयंती परस्परानुग्रह तंत्रा भूतवा कर्म विपाक अभी निर्हरं थी वे करते क्या है उनके काम धंधे बता रहे क्लेशों का इनका काम यही है आपके शरीर में रहकर आपके बुद्धि में रहकर ये जो पंच क्लेश विद्या इतने काम करते हैं है तेस वे जब तक अपना चंदमाना करते हैं लब्धवृत्ति कहा जब वे अपना वृत्ति लाभ कर जाते हैं अपना स्वरूप लाभ कर जाते हैं, काम करना शुरू करते हैं तो गुणाधिकारम दृढ़ी गुणों का अधिकार क्या है यही है कि कार्य उत्पन्न जाते प्रदान करना, उसको और मजबूत करते जाते हैं गुणाधिकारम दृढ़ी और क्या करते हैं परिणामम च अवस्थापयती गुणाधिकार को दृढ़ करते हैं परिणाम को और अवस्थापित करते रहते हैं परिणाम का लय नहीं होता परिणाम का विस्तार होने लगता है कार्य कारण स्रोत उन्नमती और कार्य कारण भाव की धारा को ने धारा को और उद्भावित करते रहते कार्य कारण भाव को और बढ़ाते रहते आपने एक कार्य को सोचा उसको उसके कारण को ढूंढा और संपन्न कर लिया वहीं शांत हो गए क्या एक और कार्य दिखता है उसी भी कारण समझोगे फिर और कार्य दिखता है फिर भी कारण समझोगे चलते रहेगा सारा था जिंदगी चल रहा है कार्यकारण भाव की धारा आपका यदि मन में आ जाए हमको ग्रंथ पढ़ना है कहाँ जाना है किसके पास जाना है कब पाठ होगा क्या टाइम होगा सारी चिंतन होगी और समाप्त तो हो जाए तो शांत फिर और आगे चलेगा चक्र तो चलते रहता है मरण पर्यत चलना है इसे कहे कार्य कारण भाव का चक्र का कोई अंत नहीं है ये धारा निरंतर उद्भव होते रहता है यही क्लेशों की महिमा है परस्पर अनुग्रह तंत्रा और ये कभी अकेले अकेले आते नहीं इसलिए काम करने कि आप जाओगे उसे कर डालोगे इसलिए वो भी जानते संघ में, में।, में ही शक्ति है इसलिए पांच ही इकट्ठे होकर के आते परस्पर मिलकर के काम करते परस्परम अनुग्रह तंत्रा परस्पर एक दूसरे का अनुग्रह करता हुआ सहयोग देता हुआ बड़े मजबूती से भिड़ते हैं आपसे वो तभी कर्म पाकम चंती कर्म का विपाक जात और भोग विपाकर्ता है, है? जात और भोग गुणाधिकार का हो विपाक को हो कर्म विपाक सभी की चीज है जात और भोग को सदा ही निष्पादय अभी निर्णति गर्द निष्पादी निरंतर निष्पन्न करते रहते हैं ये इन क्लेशों की महिमा है समस्त क्लेशों में से प्रधानमलनिभरण आप प्रसर मिलकर अरे ये कौन है इनका नेता मुखिया उसी को मार्गी प्रधान मल्लभरण अन्याय यही है ना मुख्य मल है उसको हरा दिए तो सब हार गए उसके बाद कोई उठेगा नहीं तो समझ उसको हरा दिया फिर तो हमारा क्या रहेगा अपने छोटे मोटे मल जो होते हैं वो शांत रहते है तो उसी प्रकार यहाँ पर भी ये छोटे मोटे पांच में से बताओ कौन हीरो है इनका उनको मार दिया जाए वो पता लग जा उसको पकड़ लेंगे हम तो आपने बाकी सब ठंडे हो जाएंगे उसको मिटा दो इधर अगला सूत्र उसी को बता रहे आप उन चार के चक्र मत पढ़िए जो पहला नंबर में है ना जिसका नाम अविद्या वही है सबका खेती उसी की वजह से बाकी चार नाचते रहते हैं अब वो वो मिट जाए तो चारों अपने आप साथ, साथ खत्म हो जाए अर्थात आप ये यहाँ प्रसंकेत कर रहे हैं क्रिया योग के द्वारा कौन सी क्लेश को अनुकरण तो करना है अविद्या को सीधा लक्ष्य अविद्या का नाश की ओर होनी चाहिए ये जब तक बनी रहेगी तब तक, तक अन्यों को एक मिटा भी तो, तो दूसरे रहेगा उसको मिटा तो फिर पहला वाला आ सकता है उनके तो चलते रहे खेती बना हुआ है ना खेती बना रहेगा आप बो न बो कुछ ना तो आते रहेगा तो जरूरी है कि आप जब बीज नहीं बोएंगे तो कुछ नहीं आएगा घास ही आएगा वहां पे, आता है ना आप बीज बोने पर ये भी मत सोचिए बीज आप जिस बीज को बो वही आएगा ये बात भी नहीं है वो बीज जो बोए हैं उसके साथ दूसरे भी आ जाते हैं। जिसका आपने बीज बोया नहीं तो वो भी आ जाएंगे फिर बुराई करते रहो निकालते रहो उसको वही यहां पर भी हाल है खेती ही मिटा दो न रहे बांस मामला खत्म करो इसमें जान के अगला सूत्र आरंभ करते अविद्या क्षेत्र उत्तरे शाम प्रसुद्ध तन विचिदाराणाम अविद्या क्षेत्र उत्तरे शाम अविद्यान है इनके शाम वो बाकी चार फसल है कौन चार कहते हैं अश्वधाराग द्वेशी जो चार उत्तरे उन चारों का फसलों का एक तरह से खेती अविद्या और चीजें कहा कैसी होती कितनी प्रकार की है अविद्या भी अरे चार प्रकार की प्रसुप्त तनु विन्न उदाहरण प्रसुप्ध है अवस्था को प्राप्त प्रसुप्त अवस्था वाली अविद्या कहाँ है प्रसुप्त अवस्था वाली जो आपके विदेहों में विदेहों में नहीं है उसमें प्रकृति हो ले जो प्रकृति प्रकृतिल वाले हैं उन लोगों के पास प्रसुप्त अवस्था का है और तनु अवस्था वाला विदेह वालों में विच्छिन्न अवस्था वाला और उदार अवस्था वाला विषयों के साथ विषय संगियों के साथ भोगियों के पास एक श्लोक है नीचे शायद आपके पुस्तकों में नहीं है प्रसुप्ता ना नाम तनवस्थाष्ट्र योगी छिन्नोदार रूपाश्च कत्वली प्रकृति लय प्रकृति लय रूप अवस्था को प्राप्त हुए हैं उन लोगों के अंदर जो विद्या है वो प्रसुप्त अवस्था वाली विद्या होती है ताकि वो क्लेश सारी चीजों प्रसुप्त प्रकृति प्रकृत्यानंद में विद्यमान रहता है वो तन अवस्था योगिनाम और ये जो एकाग्र चित्र निरुद्ध भूमि वाले जो योगी युवा करते हैं उनके तनु अवस्था को प्राप्त हुई है विद्या और उसके फसल चारों के चार और विच्छिन्न अवस्था वर्णन देंगे वर्णन करेंगे भाष्य अवस्थाओं का लक्षण भी बताएंगे विच्छि उदार रूप विच्छिन्न उदार रूपा जो अवस्था है विद्या की और अपने उसके उत्तरे सामू का तो कहा है विषय संगी जो विषयाशत पुरुषों में छिन्नता पूर्वक दिखाई देगा और उदारतापूर्वक दिखाई देता है ये उदार है वहां पर उदार भाव में रहेंगे प्रसन्न भाव में रहते हैं कौन अविद्यागत में उन लोग चार चीज है लक्षण अधिकार है अविद्या क्षेत्र प्रसव भूमि ही उत्तरे अस्विता चतुर्विधा कल्पिता नाम प्रसव चतुर्विछिन्न उदाराणाम अविद्या ही है जन्म का कारण किसके जन्म का कारण है कौन कौन चतुर्विधा नाम अश्वितादी जो चार प्रकार से आपने स्वीकार किया था अश्विधा राग देशा विवेशा रंग था प्रसप्त तनु विन्न उदाराणा जिनका पुनः प्रत्येक गसप्त अवस्था तनु अवस्था विच्छिन्न अवस्था और के रूप स्वीकार किया जाता है उन सभी का जो है ना मूल खेती अविद्या ही है तत्र ही, तुप्ति तो प्रसुप्ति क्या चीज है चेतसी शक्ति मात्र प्रतिष्ठान बीज भावोपगतम उपगम तस् प्रबोध आलम्बने सम्मुखी भाव यह शक्तिमात्र प्रतिष्ठाना चित्त में केवल शक्ति ना के रूप में प्रकृति का रूप केवल प्रतिष्ठित है वो अवस्थित है वो बीज भाव उपगम अगर बीज भाव को प्राप्त हुए अभी अंकुर फसल नहीं हुआ बीज भाव में रहने का नाम प्रसुक्ति लेना भी है बीज है का कभी ना कभी होगा बीज भावोपगम और प्रसुप्त का जगना क्या होता है तत्व प्रबोधक आलमनी समूह की बाबा विषयों में आप इंद्रियों की प्रवृत्ति होना ही इनका जगना है अस्वता राग द्वेष निवेश का सोयावस्था वो चीज है जहां पर बीज भाव को प्राप्त और चुपचाप पड़े हुए हैं उसकी अवस्था की जाती है और यह जगने की आवश्यकता तात्पर्य है आपकी इंद्रिया विषय आकार को प्राप्त हो रहे हैं विषय की ओर अभिमुख होना यही इन चारों का अविद्या सहित तो जगना है स्विषय समुखी बाम ने अभिव्यक्त हो जाना ये विशेषता है प्रसंख्यान दग्ध क्लेश सम्मी भूतें पे आलम बने नाश पुनर्थी लेकिन जिसने प्रसंख्यान को प्राप्त कर लिया है अज्ञो के तो अज्ञों की हालत अज्ञानियों का हाल है प्रसुप्त अवस्था रोज रोज होता है ना जब आप सो जाते हो ये सब कहा गए से सब उस समय बीज भाव में स्थित है जब जगते हैं सारा पुनः की ओर भागते रहते हैं ये अज्ञानियों का हाल है जो प्रसुप्त अवस्था प्रबोध अवस्था जो इन सभी का हुआ करता है क्लेशों का लेकिन ज्ञानियों में प्रसंख्या प्रकृष्ट रूपेणा संख्या ख्याति उत्पन्न हो चुका है जिसका ऐसे लोगों के अंदर जिसके अंदर दग्ध क्लेश भी जिससे क्लेश का बीज बुदा अविद्या नष्ट बुता अविद्यालम विषय सामने अभिव्यक्त के अभिव्यक्त होने के बावजूद भी नासो पुनरस्त की असौ मैंने प्रबोध है क्लेश विशिष्ट प्रबोध दोबारा नहीं होता क्या सौ क्लेश विशिष्ट प्रबोध नहीं होता दगद बीज से खुदा प्ररो बात है जो बीज जल गया भून गया अब उसका रो कहा से होना है जन्म कैसे होगा उससे जैसे आपने चना को भून भाद दिया खाने के चक्कर में और बाद में सोचा भाई वो तो वो जो खेती के लिए रहा ही नहीं भूना हुआ को डाल दो खेती में खाए वहां भी बर्बाद हो गया सड़के क्या होगा वो भूना हुआ चना से कहीं पौधा थोड़े उगेंगे तो इसी तरह से यहाँ पर भी समझिए समझिये रग्धे क्षीर क्ले कुशल इत है ऐसे योगी को क्या कहते हैं क्षीण क्लेश वाला कहते हैं अर्थ तो ऐसे योगी का नाम कुशल योगी ऐसे वो योगी का नाम चरमदेह वाला योगी ऐसे व्यवहार होता है इत है अर्थात न पुनर्जन्म इत ऐसे व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता शरीर का मरने के बाद पूर्ण मोक्ष को प्राप्त त्र दग्ध बीज भावा पंचमी अवस्था कहते त्री वसा दग्ध बीज भावा पंचमी अवस्था वहीं पर ये जो चार है ना पता है प्रसुक्त तनु, तनु विन अरुदा इन चारों के अलग पांचवी है वही मुक्त पुरुष की अवस्था है उसी को पांचवी उसको दग्ध भी बीज भाव वाली क्लेश अवस्था मानी जाती है क्लेश की चार अवस्था अपने सुना प्रसब्बन क्लेश अवस्था में पांचवी क्लेश अवस्था क्या है उस अवस्था में विद्यमान पुरुष का वह दग्ध बीज भाव है वही क्लेशों का पांचवी अवस्था समझना मुक्त पुरुष के जो क्लेशों का स्थिति है उसको कहते हैं दग्ध बीज भाव नान्यत्र नान्यत्र का मतलब विधेय आदि हमें ऐसा नहीं होता विधेय प्रकृति और जो विन्न वाले हैं आपके सब विचिन्न और उदार वा, वाला क्लेशों वाला विक्षिप्त चित्त वाले लोग हैं विक्षिप्त चित्त एकाग्र चित और नि चित्त वाले विधेयक और संसारी इन लोगों के अंदर जो है ना कहते ऐसा नहीं होता नान्यत्र अन्यत्र मने यही लेना प्रकृति लय विधेय और योगी साधक एवं संसारी अच्छा। नान्यत्र नाम तदा बीज सामर्थ्य दग्धम विशेष सम्मुखी भावे नाम प्रवोद ही दग्ध बीजारो में जो निर्गुण समाधि है या जिसको निर्विकल समाधि या धर्म समाधि अथवा प्रज्ञा समाधि का अंतिम अवस्था में क्या होता है तदा मन बोले ना उस अवस्था में सता अभी क्लेश आना क्लेश आदि आपकी बुद्धि में भले रहे लेकिन आप बुद्धि से अलग हो चुके हैं इस समय आप बुद्धि से अपने आप को अलग भले मुंह से बोल भी नहीं जिये लेकिन आप नहीं है बुद्धि से अलग आपका अपनी बुद्धि के साथ ऐसा तादाद में रखा है कि आप शरीर आदि को भी मैं समझ रहे हो बुद्धि को क्या शरीर आदि को भी मैं और मेरा ऐसा बोलते तादाद व्यवस्था है उस स्थिति में क्या होता है आप दृश्य नहीं है और बल्कि दृष्टा साक्षर रूप में अवस्थित है और बुद्धि दृश्य हो जाए। आप और दृश्य का संबंध हो चुका है हे हे दीर्घ में आपका दृष्टि पुरुष रूप है और दृश्य बुद्धि सारी चीजें उन दोनों का संबंध ही बंधन का कारण है संसार का कारण होगा वो अलग हो जाता उस समय में बीत क्लेश में भी क्लेश बुद्धियों इन बीज सामर्थ्यम सामर्थ्य सकल क्लेश रूपा बीजों का सामर्थ्य जल के नष्ट हो चुका है विशेष सम्मुखी भावे पे विषय सामने सम्मुखिव्यक्त होने के बावजूद भी न भवती ऐसा प्रबोध उनकी जो वृत्तियाँ दोबारा जगती नहीं है इंद्रियों का उस पर प्रवृत्त होती इस प्रकार से प्रसुप्ति और प्रबोध दोनों की व्याख्या हो गई है दग्ध बीजा नाम अप्ररोह और दग्ध बीजों के अंदर इसलिए इन चीजों का प्ररोह होता है प्ररोह उत्पन्न होता ही नहीं है इस प्रकार से प्रसुप्ति ये प्रसंग प्रबोध का भी विचार हो गया और प्रसुक्ति प्रबोध निरंतर होते रहता है इन चारों प्रकार के लोगों में इनमें प्रकृति विधेय और योगी एवं संसार साधारण एवं यो, साधक योगी और संसारी मुक्त योगी नहीं दोनों ही नहीं होते हैं ये दोनों ही प्रसुति और प्रभो ही नहीं होते इन क्लेशों का उस व्यक्ति के अंदर जिसके अंदर पंचमी अवस्था है दग्ध बीज अवस्था में रहता है मुक्त के अंदर इसके बाद आता है तो त्वनुत्व उच्चतन का वर्णन करने जा रहे त्वनुत्व उच्चत है प्रतिपक्ष भावना उपहता क्लेश भवं प्रतिपक्ष भावना से जो है शिथिल लोग हैं, ऐसे क्लेशों को कहते हैं तनु प्रतिपक्ष भावना भी तीन प्रकार से होता है अभी आता एक तो क्रिया योग में भावना होती है बढ़ती है इसलिए एक तो हो गया क्रिया योग दूसरा हो गया शास्त्र आदि का अध्ययन करते करते स्वाध्याय के आधार पर विवेक ख्याति हो जाए आतवा सबसे सरल और आरंभिक अवस्था में उचित उपाय है दोष दर्शन यही प्रतिपक्षी भावना है तीन ही प्रक्रिया है दोष दर्शन क्रिया योग अतिवेक ख्या इन तीन की भावना के द्वारा आप क्लेशों को शिथिल कर सकते हैं आप जिस चीज ने आपका मन भागता और कहते बहुत अच्छा है तुरंत से दोष देखने की सामर्थ्य आपके पास होनी चाहिए इसका अभ्यास करना पड़ेगा प्रत्येक में दोष देखने का तो उसके प्रति आपके आसक्ति जो है तो उसको चाह जो है समाप्त हो जाए या तो सभी के अंदर बताए ईश्वर की भक्ति कर दो ईश्वर समझो सब में ईश्वर है सब कुछ ईश्वर ही है और मेरा तेरा कहा रह गया सब समाप्त हो जाएगा मेरा तेरा सिर्फ तो रागदेश होता है तो मैं मेरा तेरा समाप्त जब हो जाए तो वो इसका नाम समाप्त होने लग जाए तो भी उसको तनुक्लेश क्लेशों का तनुभाव होगा तभी होता है या तो दोष दर्शन की प्रक्रिया ईश्वर प्रणदान पूर्व जो है आपका क्रिया योग की प्रक्रिया अथवा स्वाध्याय द्वारा विवेक ख्याति की प्रक्रिया तीन में से एक रास्ता अपनाओगे तो उसी का नाम प्रतिपक्ष भावना है उसके द्वारा उपाहता शीघ्र क्लेश आरोना शिथिलीकृत जो क्लेश है उनको तनुभाव करते हैं अविच्छिन्न कौन है तथा तो विच्छिद्छिदेन तेना पुनः पुनः समुदाचर पूर्वक कुछ देर के लिए हो गए फिर आ जाते हैं तंकर करने फिर शांत हो जाते हैं ये बार बार होते रहता है जिसके अंदर उसमें क्लेश की अवस्था को क्या विच्छिन्न अवस्था जैसे यहाँ बैठे हुए हैं तो आपका सबका वृत्ति लगभग ठीक ही है, है और पढ़ रहे हैं आप सुन रहे हैं योग की चर्चा हो रही है वैराग्य की चर्चा होता है ज्ञान की चर्चा होता है थोड़ा बूस्टिंग हो जाता है दिमाग में आते हैं, हमें भी ऐसा होना चाहिए हां चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ऐसे कम से कम यहाँ तो हो ही जाता है कुछ देर तक के लिए अब यहाँ से बाहर जाते जाते हाँ तो पर्ची तेरे पास <laughs> <laughs> शुरू हो जाता है तो थोड़ा विच्छिन्न तो हुआ न निरंतर वही नहीं रहा संसार का मामला बीच में शास्त्र आ गया आगे विवेक आगे थोड़ी देर के लिए इस तेनाली पुनः पुनः आविर्भाव हो जाते हैं कुछ देर के लिए तिरुभाव फिर आविर्भाव फिर तिरुभाव होगा फिर आविर्भाव होगा ये आविर हो चक्कर चलती रहता है ऐसी अवस्था जो क्लेशों की जिन जिनमें है उनको भी का विन्न अवस्था वाले और ऐसे क्लेश की अवस्था करना विच्छिन्न अवस्था है उसको समझा रहे जैसे खत्म से बताओ राग काल है क्रोध से दर्शनार्थ राग का काल हो जाए तो राग किसी के प्रति राग जग जाए प्रेम जग जाए उस समय उसके प्रति क्रोध नहीं होता और जो क्रोध जग जा तो आप प्यार पीट पाट देगा छोड़ेगा तो नहीं ऐसे ऐसी विचित्र घटनाएं घटते ही है अब दिवाली का दिन एक पत्नी नहीं पति को बोल दिया मेरे साथ बलात्कार कर रहा है। करके जो पुलिस स्टेशन में बंद करवा दिया दारू पी क्या आ गया था से भी होते घटनाएं संसार है तीसरे कहते राग काल में क्रोध नहीं दिखता नहीं राग काल क्रोध सुबदा श्रोधी क्योंकि राग काल में क्रोध अभिव्यक्त नहीं होता आविर्भाव को प्राप्त नहीं होता रागस्य कोचित दृश्यमानो मानो न विषयांतर दृष्टि नहीं एक विषय में राग है तो जरूर नहीं सभी विषय में राग हो आपके पास विषयांतर में आपका राग नहीं है एक में आविर्भाव है तो दूसरे में उस समय आविर्भाव नहीं है तिरुभाव को तो प्राप्त होगा दूसरे विषय की दृष्टि नकसित्रवक्त थी अन्य आसु स्त्री विरक्त ही ये भी बात नहीं है एक स्त्री में अनुरक्ति आज का डेट पर है फिर यह नहीं कि वो अन्य स्त्रियों में विरक्त हो गया है मौका की बात है किंतु <laughs> तत् रागो लब्ध इतना मामला है उस समय उस वस्तु में उसका राग उपलब्ध वृत्ति वाला है मैंने आविर्भाव हो रखा है भूत नहीं है। अन्यों में इस समय आविर्भाव नहीं इतना समझना कभी भी अन्यों में भी आविर्भाव हो सकता है तथा रागोल अन्य भविष्य वृत्ति आगे ना अन्य में जो अन्य वस्तुओं में भविष्य वृत्ति राग हो सकती है ये सरल दृष्टांत होते हैं इसलिए इनको लेते हैं सर्वशास्त्र कार्य भी। तथा प्रसुप्त तनु वा क्लेशा भवती इसलिए सही स लेना यहाँ पर स भविष्य वृत्ति वह जो भविष्य वृत्ति वाले क्लेश होते तदा उस समय में याद तो प्रसुप्त होंगे याद तनुभाव में या विच्छिन्न तो भाव में, या में जब एक आविर्भाव है एक विषय में आपका राग आविर्भाव है तो अन्य विषय का राग लिया तो प्रसुप्त है या तो सूक्ष्म में है लिया तो विच्छिन्न भी। कुछ देर के लिए वो अभिभूत है प्रसुप्त है या तनु में भी अगले आने के लिए तैयार है वो ये निपटे बस हम आ गए ऐसे सोचते रहे ऐसे भी क्लेश है बस एक क्लेश में आप पड़े हो तो वो निपटा नहीं दूसरा क्लेश तैयार रहेगा ना वहां वो तनुभाव में है वो अभी वो अभिव्यक्त हो जाएगा अथवा अत्यंत पड़े हुए विचिन्न व्लेश अत्यंत मैंने अत्यंत अभाव को प्राप्त नहीं हुए नष्ट नहीं हुए ये इसका विषय यो लब्ध वृत्ति और उदार उसे गहते हैं विषय में जो क्लेश वर्तमान में वृत्ति लाभ कर रखा है आविर्भूत है उसका नाम उदार ओम पूर्ण